भावे जी है जो महाबले महाराष्ट्र से पधारे हुए हैं और वो खुद एक दृष्टिबाधित व्यक्ति है और उनके साथ उनकी धर्मपत्नी नीता जी भी हमारे साथ है स्टूडियो में और हम इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में उनसे बातें करेंगे तो आप सभी की तरफ से नीता जी और भावे जी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों नमस्कार नमस्कार रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम और भावे जी कुछ समय से जो है अध्यात्मिक जीवन का अनुभव कर रहे हैं और इसकी शुरुआत कहा और कैसे हुआ ये अभी हम जानेंगे भावे जी बताइए काम तो हम छोटा बड़ा हर कोई हम कर लेते हैं लेकिन कई बार हम दिशाहीन बस वो तो काम काम काम चौबीस घंटा काम करते हुए हम आगे बढ़ते हैं लेकिन दोस्तों इन बाविस सालों की स्कैंडल इंडस्ट्री में काम करते हुए आ, ऐसा लगने लगा था कि बाढ़ की मोमबत्तियां तो करोड़ों करोड़ों की संख्या में हमने जला दी लेकिन ऐसा होता कई बार कि बस अब बहुत हो गया अब ये अंदर की मोमबत्ती जल जाए ये भीतर का दिया जल जाए और उसको दिशा मिली इस रूप में महाबलेश्वर में जहाँ पे हमारा पहला स्टॉल था उसके पीछे ही ब्रह्म मिशन का सेंटर था और हम तो बस प्रसाद के लालची भक्तों की तरह है कि कब वो सेंटर से प्रसाद आए और कुछ मीठा खाने को मिले लेकिन धीरे धीरे उस प्रसाद ने क्या कमाल किया कि उस सेंटर से एक अलग जुड़ाव हो चुका है और वो ज्ञान की वर्षा उस सेंटर के माध्यम से जो हो रही है ब्रह्म कुमारी के माध्यम से पूरे जहां में ये जो ज्ञान की वर्षा हो रही है मुझे लगता है कि काम तो हम सब कर लेते हैं लेकिन अंदर की ताकत के लिए ये ऊर्जा बहुत जरूरी है और बस इस ऊर्जा के अमृत को ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप में मैं किस तरह से समा सकूँ उसके लिए मैं आगे बढ़ा हुआ हूँ और उसी के कारण कि एक दिन महाबलेश्वर सेंटर जहाँ मैं रहता हूँ महाबलेश्वर महाराष्ट्र में तो महाबलेश्वर सेंटर ब्रह्म कुमारी सेंटर से फ़ोन आया कि भावेश भाई आप कितने लकी हो कि पूज्य गुलजार दादीमा फैक्ट्री पे आना चाहते हैं उनका आगमन हो रहा है और दोस्तों कुछ पलक झपकती गुलजार दादी माँ फैक्ट्री पर पधारें और इतनी खुशी हुई उनके एक क्षण उनके आशीर्वाद लेने के लिए हम तत्पर होते हैं और गुलजार दादी मानी सौ से ज़्यादा मिनट फैक्ट्री पे बिताए उन्होंने हमारे सभी जो दिव्यांग दृष्टिबाधित मित्र थे उनको आशीर्वाद दिए और 90 साल की उम्र में व्हीलचेयर पे वो पूरी फैक्ट्री घूमे वहाँ डिस्प्ले जो एरिया है हमारा वहाँ पे हजारों लाखों डिजाइन्स वहाँ पे लगी हुई थी हम इतने सालों में कैंडल्स बनाई लेकिन मैं और मेरे सभी दृष्टिबाधित मित्र कभी उस कैंडल का उजाला नहीं समझ पाए लेकिन जब दादी माँ के साथ गुलजार दादी माँ के साथ में मैं, मैं आ, वहाँ पे खड़ा था तब ऐसा लग रहा था कि उन शो में या उस शोरूम में डिस्प्ले काउंटर पे रखी गई हर एक कैंडल मानो अपने आप प्रज्वलित हो चुकी है और पूज्य गुलजार दादी माँ का उपस्थिति थी कि एक ऐसी ऊर्जा मैं महसूस कर रहा था जैसे हजारों हजारों सूरज हरारों हजारों सूरज उजाला वहाँ पे बरसा रहे हैं और ये मेरा जो अनुभव ब्रह्म कुमारी मिशन के साथ रहा उसने जीवन में एक दिशा दे दी और बस मैं इसी के चलते आज माउंट आबू पहुंच सका अभी जी बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस आपने सुनाया आपके पास तो गंगा खुद चलकर आ गई अच्छा आप जो कैंडल्स बनाते हैं वो किस तरह का है उनकी क्या खूबी है उसके बारे में बताइए जो आप बहुत समय से कैंडल्स बना रहे हैं और आज सनराइज इंडस्ट्री के नाम से आप वो कैंडल कंपनी चलाते हैं और उसमें सभी दृष्टि बाधित जो लोग हैं वही उसमें काम करते हैं और उन सभी को आपने इसके माध्यम से बहुत ही सपोर्ट किया है ये जो कैंडल्स आप कहोगे की इतनी सारी कैंडल डिजाइन ये कैसे क्या होता है कई बार होता है कि कुछ दुकानों और शोरूम में भी है कि दो चार कैंडल्स के सेप हमें मिल जाते हैं और एक ब्लाइंड व्यक्ति द्वारा बनाए हुए कैंडल्स मतलब आप सोचोगे कि एक शादी मोमबत्ती जो लाइट जाने के बाद में जलाई जाती है लेकिन ऐसा नहीं है इस कैंडल्स इंडस्ट्री की अपनी एक अपॉर्चुनिटीज़ हैं हम जो कैंडल्स डिज़ाइन करते हैं ये फुल्ली रिफाइंड वैक्स में से बनती हैं जिसको धुआँ पोल्यूसन नहीं होता ये पूरी पूरी तरह से एनवायरमेंट फ्रेंडली होती है एको फ्रेंडली होती है लॉन्ग लास्टिंग होती हैं इसको किसी भी प्रकार का कार्बन या नहीं होता और Uh, सभी खुशबू वाली भी होती है इसमें फल फ्लावर्स से ले हर प्रकार की इसमें गणपति बापा के स्टेचूज भी हैं मूर्तियाँ भी हैं मोदक भी हैं मग्स भी हैं जूस ग्लासेस भी हैं मिल्कशेक भी हैं आइसक्रीम कप्स भी हैं फिश एक्वेरियम्स भी हैं पानी में तैरने वाले फ्लोटिंग फ्लावर्स से ले आ, आ, सब जितने भी टी के कार्टून सेफ्स से लेकर सुपरमैन स्पाइडर हर चीज को हमने मोम में ढाला और अब जो अपॉर्चुनिटीज़ की बात है तो हजारों जो कॉरपोरेट्स हैं बड़ी बड़ी कंपनियां हैं आज भी हमारे यहाँ हर हमारे त्यौहार उजाले से कनेक्टेड हैं और आज भी गिफ्ट रिटर्न गिफ्ट्स की परंपरा रूढ़ी है तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां अपने गिफ्ट रिटर्न गिफ्ट्स के रूप में इस कैंडल का बहुत उपयोग करती हैं मसाज सेंटर्स हैं स्पा हैं होटल्स हैं कैटरर्स हैं शादी ब्याह रुखवत एनिवर्सरी uh, बर्थडे सब जगह पे इन कैंडल्स का बहुत बड़ा मार्केट है और सचिन तेंदुलकर जी के लिए हमने उनके थर्टी बर्थडे को आठ फुट बाय तीन फुट की कैंडल बनाई थी uh, uh, इतनी बड़ी कैंडल्स और ऐसे छः छः आठ आठ पंद्रह पंद्रह फुट की कैंडल्स हम डिज़ाइन करते हैं और अलग अलग जगह पे पहले शायद ऐसा होता होगा कि लाइट जाने के बाद में कैंडल जलाई जाती थी लेकिन आज परिस्थितियाँ ऐसी है कि के कैंडल लाइट बंद करके और कैंडल्स जलाई जाती है तो इतना बड़ा मार्केट है और दिवाली क्रिसमस के वक्त तो हमें ना कह देना पड़ता है कि अब हम इस बार आपका काम नहीं ले पाएंगे क्योंकि इतना काम होता है बावीस सौ अस्सी जितने मेरे दिव्यांग जो दृष्टिबाधित मित्र हैं इस काम में लगे हुए हैं फिर भी कई बार हम ऑर्डर पूरा नहीं कर पाते काफ़ी फार्मास्यूटिकल्स हैं होटल्स हैं काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनी हैं उनके सब काम चार चार पाँच पाँच दस दस लाख पीस के काम होते हैं पैंसठ देशों में एक्सपोर्ट की जाती हैं और एक बार तो ऐसा हुआ कि जब हम उस भाड़े के वर्कशॉप में काम कर रहे थे तो एक मल्टीनेशनल कंपनी के तरफ से हमें एक अवार्ड डिक्लेयर किया गया बेस्ट ब्लाइंड इंटरप्रेनर का मुंबई में जब उस एवॉर्ड फंक्शन में हम पहुंचे उनके एमडी सर जो बहुत आ, आ, आ, बड़े एक फर्स्ट फाइव रिच र, रिचेस्ट व्यक्तियों में उनका शुमार होता है तो उनके हाथों एवॉर्ड दिया गया और एवॉर्ड के बाद में उनके वाइस प्रेजिडेंट सर ने कहा कि भई हमारी अवार्ड कमेटी आके कर देख के गई कि आप किन परिस्थितियों में काम करते हो तो एमडी सर ने ये इक्यावन लाख का चेक आपके लिए रखा हुआ है आप इसको स्वीकार करें एक बड़ी सी फैक्ट्री डालिए मैंने तुरंत तुरंत हाथ जोड़ के उनसे विनती की कि सर हमें पैसे नहीं चाहिए आप हमें काम दो थोड़ी नाराज़गी भी हुई उनको कि हमारे यहाँ तो वही कंपनी में लाइन लगती है डोनेशन लेने के लिए और हम सामने से देने के लिए आए हैं और आप ना कह रहे हो तो उस नाराज़गी के भाव मैंने समझे जब उनके बातों में तो मैंने कहा कि आप इसको अन्यथा न लें लेकिन हमें पैसे नहीं हमें काम की ज़रूरत है आप हमें अपॉर्चुनिटीज़ दीजिए आप हमें काम दीजिए और अंत में उनको वो बात इतनी छू गई उनके दिल को कि दो में ये और फंक्शन था दोस्तों और दो से टुडे हर उनकी नए साल की गिफ्ट्स हम तैयार करते हैं गए साल हमने एट्टी फाइव थाउजेंड बॉक्स उनके लिए तैयार किए तो आ, उन दिनों अगर दोस्तों वो फंड हमने ले लिया रहता तो शायद हम एक फंड जमा करने वाली मशीन या एक संस्था बनकर रह जाते लेकिन वो काम मिला तो एक नई उमंग एक नई ऊर्जा आई एक आत्मविश्वास बढ़ा और इतनी बड़ी कंपनी का परचेस ऑर्डर हाथ में आने से और कंपनियों ने हम पे भरोसा करना शुरू किया और उसका नतीजा ये हुआ कि आज डेढ़ हज़ार से ज़्यादा कॉरपोरेट्स के लिए हम लोग काम करते हैं काम बड़ा तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे दृष्टिबाधित मित्रों को हम रोज़गार दे पाए और एक बात हमने ख़ास ध्यान रखी कि बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर या बड़ी बड़ी इमारतों की राह न देखते हुए हमने जो छोटे छोटे कमरे आजू बाजू के गांव शहरों में हमारे दृष्टिबाधित मित्रों के लिए हम उपलब्ध करा सकें वहां हमने हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कर दी शुरू इससे फ़ायदा ये हुआ कि उन दूर दराज के गांव खेड़ों तक हमारे ब्लाइंड दोस्तों को हम रोजगार मुहैया करा सके और बेचने के लिए भी हमारी पूरी टीम थी तो छोटे छोटे स्टॉल लगा हमने हमारे प्रोडक्ट बेचने की शुरू की तो कम से कम इन्वेस्टमेंट में मैन्यूफेक्चरिंग भी होने लगी और कम से कम इन्वेस्टमेंट में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए अग्रसर हो हो सके और उसमें हमने आ, 100 सफलता पाई तो आ, क्या है है कि जो काम है, छोटा हो या बड़ा बस बस हम वो स्वीकार कर लें फिर धीरे-धीरे एक बार बस पैर हमें खड़े रहने की जमी मिल जाए फिर धीरे धीरे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कदम बढ़ाते हुए हम आ, आगे बढ़ सकते हैं भाभी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे दो लाइने याद आ रही है आपकी ये कहानी सुनकर दुख सुख की धूप छाव से आगे निकल गए हम कौश्यों के गांव से आगे निकल गए तूफान समझता था कि हम डूब जाएंगे आंधी में हम हवाओं से भी आगे निकल गए भावेश जी आपने बहुत ही अच्छा अनुभव सुनाया और अपने सभी जो बाधित मित्र हैं उन सभी को आपने अपने पैरों पर खड़ा किया और उन सभी का सनराइज फैक्ट्री के माध्यम से बहुत सारे परिवार जो है वो अपने चला रहे हैं और इसके साथ ही एक बात हमने सुना है कि आप अच्छे स्पोर्ट्समैन भी हैं और आप शायरी के साथ साथ गीत भी गाते हैं तो एक गीत हमारे सभी श्रोताओं को भी सुनाइएगा मैं बिल्कुल मुझे बिल्कुल अच्छा लगेगा एक्स्ट्रा जो ये एक तो एक बचपन से कविता और शायरी की बुरी आदत रही ये तो गनीमत है मेरे धर्मपत्नी जो जीवन में गज़ल के रूप में आ गई तो शायरियाँ थोड़ी कम हो गई और रही बार रही बात गीत की तो दो लाइन में जरूर गुनगुनाना चाहूँगा इसी सुंदर प्रकृति की और सभी सुनने वाले श्रोताओ को मैं लेके जाना चाहूंगा इस गीत के माध्यम से आ चल के तुझे मैं लेके एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो बस प्यार ही प्यार पले आ चल के तुझे मैं ले चलूं एक ऐसे गगन के तले जहां गम भी न हो आशु भी न हो बस प्यार ही प्यार पले एक ऐसे गगन के तले सूरज की पहली किरण से आसा कस बेरा जागे सूरज की पहली किरण से आशा कसबेरा जागे चंदा की किरण से धुलकर गनगोरधेरा भागे चंदा की किरण से धुलकर घन घोर अंधेरा भागे कहीं धूप किले कहीं छाव मिले लंबी सी डगर नखले जहाँ गम भी न हो आसू भी न हो बस प्यार ही प्यार पले आ चल के तुझे मैं ले चलूं एक ऐसे गगन के तले जहां गम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार पले एक ऐसे गगन के तले बहुत ही सुंदर बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया इसके लिए ये चंद तालियां आपके लिए खास Thank you thank you. अच्छा भावेश जी आपकी रुचि स्पोर्ट्स में भी रहे तो इन फ्यूचर आप क्या करने वाले हैं स्पोर्ट्स में उसके बारे में बताइए मैं कुछ जो विजन जो लक्ष्य मैं जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि हमारे जीवन के कुछ गोल बिल्कुल नक्की होने चाहिए कि हमने कैसे आगे बढ़ना है और ऐसे कुछ सुंदर स्वन मैंने देखे हैं और उसके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ उसको पूरा करने के लिए उस नाइनटीन के बाद में मैं करीब दस साल अपनी जिंदगी की गाड़ी को पटरी पे लाते लाते निकल गए लेकिन थोड़ा पगभर हुआ आर्थिक दृष्टि से थोड़ा मैं ठीक हुआ तो मैंने वापस जिस एज में स्पोर्ट्समैन ग्राउंड छोड़ देते हैं सत्ताईस अट्ठाईस की उम्र में उस एज से मैंने वापस खेलना शुरू किया तो जैसे ओलंपिक होते हैं वैसे पैरालंपिक तो शॉर्ट पुट डिस्कस और जेविलियन थ्रो ये तीनों थ्रो इवेंट मैं खेलता हूँ मेरे पास एक मेडल्स हैं पैरा ओलम्पिक के इस बार रियो खेलूँगा मैं शॉर्ट पुट मेरा आ, बेस्ट गेम है लास्ट सात सालों से मैं नेशनल रिकॉर्ड लेके हूँ शॉर्टपुट का सात किलो दो सौ साठ ग्राम का जो गोला होता है लोहे का वो लेकिन हमें वो घूम के फेंकना अलाउड नहीं होता हमें जगह से थ्रो करनी होती है और आ, इस बार मैं शॉर्टपुट के लिए इंडिया को रिप्रेजेंट करूँगा रियो में और फरवरी में आ, नेपाल में मीरा करके एक है जो साढ़े फुट पर है तो नेहरू माउंटेनियरिंग से लास्ट चार साल से मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ तो इस बार फरवरी uh, 2017 में हम मीरा के लिए अग्रसर होंगे और आ, हम इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं कि विदाउट ऑक्सीजन मास आ, मीरा होल को क्लाइम किया जाए जो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड रहेगा और वहां से आने के बाद में अप्रैल और मई ये दो महीने हम माउंट एवरेस्ट के लिए आगे बढ़ेंगे मैं आ, भारत में पहला विजुअली इम्पेड होना चाहता हूँ जो टॉप ऑफ द वर्ल्ड जा सका और मैं अपने देश का तिरंगा उस uh, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे मैं लहराना चाहता हूं और जर्मनी ने एक रिकॉर्ड बनाया हुआ है सबसे ऊंची कैंडल का जो 70 फुट हाइट की है uh, किसी साइटेड ग्रुप ने जो देख पाते उस ग्रुप ने उस रिकॉर्ड को तैयार किया है uh, हम फिनोलेक्स पाइप पुनः जो पाइप की फैक्ट्री है उसके साथ में मिलकर एक uh, ऐसी कैंडल्स की ओर अग्रसर हो चुके हैं जो हाइट उसकी 120 फुट की रहेगी 69 नाइन टन्स पूरा मोम उसमें लगेगा और उस 70 फुट के रिकॉर्ड को तोड़ती हुई इस 120 फुट की कैंडल दुनिया की सबसे ऊंची कैंडल बनेगी और अब पूरा तैयारी हो चुकी है बस हम ग्रीनीज बुक के प्रतिनिधि आने की राह देख रहे हैं वो आने पर हम तुरंत तुरंत काम शुरू करेंगे और हम इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के जरिए भी अपने देश का नाम पूरे वर्ल्ड में ऊपर लेना अच्छा ये 120 फुट का जो मोम का ये कैंडल बनाने वाले हैं आप तो उसमें कितना समय लगेगा कितना टाइम लगेगा साढ़े तीन से चार महीने लगेंगे और कैसा धूप से वगैरह भी क्या ये 70 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट होता है ये वैक्स का तो डायरेक्ट डायरेक्ट रूम टेम्परेचर पर या ऐसे ये कोई ख़राब नहीं होती लेकिन कई बार अगर डायरेक्ट धूप है तो कहीं थोड़ा बहुत बाहर मोम थोड़ा पिघल सकता है पिघलता भी है तो कैसा टोटल नाइन्टी डिग्री पे ये पूरा लिक्विड फॉर्म में आता है लेकिन थोड़ा सा नरम वगैरह हो सकता है जैसे तो वहाँ काफ़ी ऐसे नीलगिरी के बड़े बड़े पेड़ हैं डेढ़ सौ दो सौ फूट ऊँचे तो वो सब सर्वे करके उसके बीच में आ, ये प्रोजेक्ट पूरा किया जाएगा तो आ, मैं दावे के साथ विश्वास के साथ कहता हूँ कि महाबलेश्वर पहुंचने के लिए तीन जगह से करीब 20-25 किलोमीटर का घाट चढ़ के ऊपर 5000 फुट सी लेवल पे आना होता है महाबलेश्वर तो दोस्तों आप जब भी महाबलेश्वर अब आगे आओगे भविष्य में तो आपको उस घाट से शायद वो बड़ी कैंडल पहले दिख जाएगी तो बस इन्हीं सब उद्देश्यों और लक्ष्यों को लेके और अब दो तक हम कम से कम 10,000 हमारे दृष्टिबाधित मित्रों को इस काम में जोड़ना चाहते हैं उनको ये टेक्नोलॉजी मुहैया कराना चाहते हैं उनको ट्रेन करना चाहते हैं कि कम से कम एटलीस्ट वो ये स्किल सीखें और अपने पैर पे खड़े हों तो इन्हीं सब उद्देश्य लक्ष्यों विजन को लेके हम आगे बढ़े हुए हैं बहुत बहुत धन्यवाद भावे जी बहुत ही अच्छा प्लान है आपका और आप उसमें सौ सफलता हासिल करें सक्सेसफुल बने यही हमारी दुआ है भव्य जी इसके साथ साथ आप स्कूल कॉलेजेस में भी जाते हैं और वहाँ पर भी बच्चों को मोटिवेट करते हैं तो उस विषय में बताइए कि कहाँ कहाँ आपने सेवा की है स्कूल कॉलेजेस में काफ़ी जो स्कूल कॉलेज हैं जो कॉन्वेंट स्कूल्स हैं या एक आ, आ, हमारी जो प्यारी एक आ, सरकारी स्कूल भी है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो भाई बहन वहाँ पे पढ़ रहे हैं छोटे भाई बहन वहाँ पे पढ़ रहे हैं तो इन सभी स्कूलों में काफ़ी कॉलेजों में जाना होता है उन ख़ास तौर पे जो मैनेजमेंट कॉलेज हैं करीब पैंतीस से ज़्यादा सिम्बोइसिस से लेके यमुना बजाज जैसे बड़े बड़े जो नाम हैं मैनेजमेंट कॉलेज के वे सब सनराइज़ कैंडल को एज ए केस स्टडी लेते हैं वे इस पर रिसर्च करते हैं कि एक इतना बड़ा दिव्यांग दृष्टिबाधित ग्रुप कैसे इस इंडस्ट्री को सुचारू रूप से चला सकता कैसे हम लोग पैंसठ देशों तक पहुँचे तो वे लोग कई बार हमारे यहाँ पे रिसर्च के लिए आते हैं हम उन कॉलेजों में स्कूलों में जाते हैं स्पीच वगैरह के लिए लेकिन अक्सर जब मैं मेरे स्कूल और कॉलेज के दोस्तों को मिलता हूँ तो कहीं पे थोड़ा सा एक ऐसा लगता है महसूस होता है आ, कि ये सभी मित्र कहीं ना कहीं कुछ हताशा डिप्रेशन में हैं वही टीनेजर्स वाले कई कुछ प्रॉब्लम होते हैं कुछ ऐसे अपने कुछ फ्रेंडशिप के ब्रेकअप वाले या ए लग गई या फेल हो गए या कुछ स्पोर्ट्स में काम नहीं कर पाए अपना प्रोजेक्ट पूरा कर नहीं पाए तो आ, इन सब चीज़ों को लेके यहाँ अगर कंपनियों में कुछ कंपनियों में भी जाना होता है बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों या आईटी कंपनियों में तो वहाँ पे भी जाना होता है तो ऐसा लगता है कि कहीं सब कुछ ठीक नहीं है उनकी बातों से उनके कंपनियों के एम्प्लॉज से समझ में आता है कि कहीं वे किसी दिल के किसी गहराई में कोई हताशा ज़रूर महसूस कर रहे हैं और ये मुझे दुख देता है और मैं कहना चाहूँगा कि ठीक है न असफलताएँ हैं है जीवन में लेकिन हर कोई पहली बार में कोई सफल नहीं हो जाता हमें बस कोशिश करते रहनी है जब तक हमारे दिल में हमारे हृदय में धड़कने हैं तब तक हम हिम्मत नहीं हार सकते हमें बिल्कुल काम करते रहना है मेहनत करते रहना है और दोस्तों ये हम कैसे भूल सकते हैं कि असफलताओं की बुनियाद पे ही हम सफलताओं की इमारतें खड़ी कर सकते हैं आ, कुछ साल पहले मैंने आमिर खान जी की बहुत प्यारी फिल्म मेरी धर्मोपत्नी के साथ देखी थी मैं कभी नहीं कहता कि मैं सुनता हूँ जैसे नॉर्मल लोग कहते हैं मैं भी कहता हूँ कि भाई देखता हूँ तो आ, वो फिल्म थी थ्री इडियट मुझे बहुत अच्छी लगी पूरा एक कॉलेज का पूरा नज़ारा था और बहुत अच्छा लगा और आ, आ, उस फिल्म में सब कुछ ठीक था लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई जो मुझे खा रही थी कि एक जो स्टूडेंट था जिसको हेलीकॉप्टर बनाने का प्रोजेक्ट दिया गया था उसने हेलीकॉप्टर बना भी लिया था लेकिन उस हेलीकॉप्टर को उड़ा नहीं पाया और इसी न उड़ाने की हताशा ने उसने एक ऐसा कदम ले लिया कि पंखे से लटक के वो खुद ही उड़ गया तो ये बात मेरे को कहीं समझ में नहीं आती आज माता पिता हर कोई तो सक्षम है नहीं कि अपने बच्चों की फीस मुहैया करा दे लेकिन काफ़ी माता पिता सिर्फ अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपने ज्वेलरी या अपने ज़मीन जायदाद मकान गिरवी रख के भी उनके लिए फीस मुहैया कराते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ें अपने परिवार को आगे लेके जाएं, लेकिन अगर बच्चे उस बात को समझ न पाए और ऐसी छोटी छोटी बातों से हताश होकर अगर वे ऐसा गलत कदम ले लेते हैं तो ये सरासर आ, उन परिवार उन बड़े बुजुर्ग उन माता पिता के लिए भी अन्याय है तो मैं मेरे सुनने वाले सभी विद्यार्थी मित्रों को जो स्कूल में हैं या कॉलेज में उनसे कहता हूँ कि हमें हिम्मत हारने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है जहाँ मेरी फैक्ट्री है उसके सामने बहुत सारे हिल्स हैं और वहाँ से बहुत प्यारा सनराइज़ होता है सूर्योदय होता है जब सुबह हम आ, उस एक जगह पे इकट्ठा होते हैं जहाँ हम मिलकर ध्यान प्राणायाम के लिए आगे बढ़ते हैं तो मेरी धर्मपत्नी रोज़ मुझे उस सनराइज़ का वर्णन करके देती रोज़ एक नया वर्णन होता है और उसी सनराइज़ के वर्णन को ध्यान में रख के मैंने कभी दो लाइन लिखी थी शायद मेरे इन सभी सुनने वाले विद्यार्थी मित्रों को अच्छी लगे वे शायद एक अलग नज़रिए से आगे बढ़ना शुरू करें कि हो के मायूस होके मायूस न कभी ढल जाना शाम के अंधेरे की तरह होके मायूस न कभी ढल जाना शाम के अंधेरे की तरह जीवन एक सुबह है रोज उगते रहो भोर के सूरज की तरह जो बीत गया बीत गया बस उसको डस्टर से हम साफ़ करें और सुवर्ण अक्षरों से वापस अपने जीवन को लिखने की शुरुआत करें और दोस्तों आ, महात्मा गांधी जी के तीन बंदरों वाली बात तो हमने बचपन से सुनी कितनी प्यारी कहानी आ, हमें बहुत सीख दे जाती है कि बुरा मत सुनो बुरा मत बोलो बुरा मत देखो लेकिन मैं समझता हूं कि किस सदी में उसमें एक और ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि एक और बंदर को उन तीन बंदरों के ग्रुप में जोड़ने की ज़रूरत है और वो है बुरा मत सोचो क्योंकि सोच बदलनी ज़रूरत है जैसा हम सोचते हैं ना दोस्तों बस बिल्कुल हम वैसा बन जाते हैं तो हम हमारी सोच बदलें अगर हम हमारी सोच बदलेंगे तो हमारा जीवन बदलेगा काफ़ी दोस्तों से जब हाथ मिलाता हूँ तो उनकी हर उंगली में अंगूठी मैंने कहा ये क्या बात हो गई तो वो कहते हैं हमारे तो भाई अब हमने भी बहुत पापड़ बेल लिए बहुत मेहनत कर ली अब इन ग्रहों के ऊपर इन अंगूठियों के ऊपर ही हमने सब कुछ छोड़ दिया है कि यही नैया पार लगाए तो उन दोस्तों को मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं चाहता ये कार्यक्रम सुनते सुनते अगर आपकी उंगली में भी अंगूठी हो तो उसको छुपाने की जरूरत नहीं है लेकिन मैं उन दोस्तों को इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हम अपने जीवन के विधाता खुद हैं हम मेहनत करके अपने जीवन को और अच्छा और बेहतर कर सकते हैं इन ग्रहों के ऊपर भरोसा न करते हुए हम अपने आप पर भरोसा करें क्योंकि जीवन में आगे बढ़ते बढ़ते कई बार ऐसे क्षण आ जाते हैं कि वो एक क्षण एक कमजोर क्षण हमें इस पार या उस पार की ओर लेके जाता है अभी अभी हाल ही में एक पंद्रह दिन पहले बहुत प्यारी एक घटना हुई कि नासा ने जुपिटर पे यान भेजा जो पहुंच चुका 2012 में उस यान ने 19,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ना शुरू किया था लेकिन दोस्तों आपने सुना ही होगा के आधे रस्ते पे जाके उस यान को वापस लाया गया और वापस उस गुरुत्वाकर्षण के चलते चौतीस हजार किलोमीटर की स्पीड से आगे बढ़ना उसने शुरू किया और अंत में वो जुपिटर की कक्षा में पहुंचा उसने अपनी मंजिल पाई दोस्तों ये घटना हमें बहुत कुछ सिखा जाती है हम भी एक फिर से आगे बढ़ रहे हैं लेकिन कई बार कुछ ऐसे कमज़ोर क्षण जीवन में आते हैं कि हमें बस हम मंजिल के करीब होते हैं और वो हमें वापस नीचे खींच लेते हैं तो बस उस एक कमज़ोर क्षण पे हम अपने हृदय पे हाथ रखें और नक्की करें कि यही तो वो क्षण है जो हमने आम, सुना था बस इसको पार कर लें तो हम बुलंदियों को छू लेंगे दोस्तों मेरे काफ़ी पर्वतारोही मित्र हैं उनसे जब बात करता हूं मैं इस बार जो मे महीने में माउंट एवरेस्ट के लिए जाऊंगा तो उसके चलते काफ़ी चर्चा होती है तो वो कहते हैं कि आ, बेस कैंप हो गया आ, पहला दूसरा तीसरा कैम्प पूरा करने के बाद में जो साउथ पोल पर साउथ कैम्प पर जब पहुँचना होता है जो ऊपर टॉप ऑफ द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट जाके उन दोस्तों की बात करें तो कहते हैं कि उस साउथ कैंप पे जाके अब हाथ भर दूर रह जाता है माउंट एवरेस्ट और वो कहीं लाशें दिख गई या कोई और पर्वता रोई जो जीवन अपना घंवा चुके हैं उस चढ़ाई चढ़ते चढ़ते तो उस साउथ कैंप पे पहुँच के ऐसा लगता है कि अब बहुत हो गया अब बस जीवन रहा तो वापस कभी आ जाएंगे लेकिन अब उतरा जाए अब आगे बल्डिंग की हिम्मत नहीं हो पाती ये एक नहीं कितने ही सारे मेरे पर्वता मित्रों से मैंने ये अनुभव उनके जाने और वे कहते हैं कि बस वो एक क्षण हमने कुछ देर संभल ली तो हम वापस एक नई हिम्मत बटोर के हम माउंट एवरेस्ट सर कर पाए तो दोस्तों हम सब ने भी उस क्षण पे और एक खास बात मैं आ, मार्केटिंग की जो मेरे सभी दोस्तों के साथ में जिक्र करता हूं एक मजेदार किस्सा है जाते जाते मैं जरूर आपको सुनाना चाहूंगा कि अब दोस्तों हर इंडस्ट्री का एक वेस्टेज होता है आप भी जानते हैं कि आज भी आ, जो केमिकल इंडस्ट्रीज या और इंडस्ट्री है तो नदी नालों में अपने वेस्टेज बहा दिए जाते हैं हमारी कैंडल इंडस्ट्री का वेस्टेज मतलब कोई केमिकल तो है नहीं लेकिन जो दिन भर इतने सारे हमारे दृष्टिबाधित मित्रों द्वारा जो कार्विंग एम्बोशरी किया जाता है तो अलग अलग कलर के बारीक, बारीक ऐसे रेती सरी के बहुत आ, वेक्स का चूरा जमा हो जाता था अब उसमें से कैंडल ढाली तो पहले इतने कलर थे उसमें बहुत भद्दे कलर आए हमारे वॉलेंटियर्स ने कहा कि भाई ये नहीं चलेंगे अब कलर के लिए हम ब्रेल में हर डिब्बे पे मार्क करके रखते हैं जिससे कलर रिक्नाइज कर लेते हैं लेकिन पहले से जो अलग अलग चूरा था तो उसको हमारे लिए करना इजी नहीं था तो तो तो तो जब जब वो भद्दे भद्दे कलर कलर कलर कलर आए हमने काफी सोच विचार के बाद उसमें लाल पीला हरा नीला डाला तो नतीजा आया तो वही क्योंकि पहले ही इतने कलर थे कि उसको हम अच्छा नहीं कर पाए तो ये एक नुकसान के रूप में हमने समझा और गोडाउन में वो चूरा जमा होता गया रोज का क्विंटल डेढ़ लेकिन ये पॉसिबल नहीं था कि इतना नुकसान कंपनी सहन कर पाए तो काफ़ी सोच विचार के बाद में हमने इसमें काला कलर डाला और डाइज में से जब कैंडल्स निकले अलग अलग रूप रंग की सुगंध रूप की और अलग अलग खुशबू की तो वो काली कंडल देख के हमारे वॉलेंटियर्स ने कहा कि ये बिल्कुल चलेंगे तो हमने जितने गोडाउनों में हमारा चूरा था इतने महीनों सालों से जमा था हमने पूरी प्रोडक्शन लाइन रुकवाई और सब काले कंडल के काले कलर के कैंडल्स बना डाले अब कैंडल्स बन के आए उसके ऊपर फिनिशिंग पैकिंग और बॉक्स पैकिंग हो गई और जितने ही शोरूम थे हमारे सब पे वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई अब पंद्रह बीस दिन के बाद में जब सर्वे किया गया तो समझ में आया कि एक भी काली कैंडल बिकी नहीं तब समझ में आया कि भाई काली कैंडल कौन खरीदेगा और वापस वो नुकसान हो क्योंकि पहले ही नुकसान था उसमें इतनी सारी चीज़ें जुड़ गई तो नुकसान डबल हो चुका था और वापस बैठे सोच विचार के लिए और काफ़ी दिल दिमाग लगाने के बाद में एक ऐसा समीकरण हाथ में आया और हम भागे उस समीकरण को लेके जितने शोरूम थे वहाँ पहुंचे और बेचने वाले भी सभी हमारे विजुअल इम्पेक्ट फ्रेंडली थे बस हमने उनके कान में इतना ही कहा कि आप कस्टमर जब सामने हो तो पहले उनको काली कैंडल देना हाथ में और धीरे से इतना जरूर कह देना कि आपके घर के दुकान की ऑफिस की या फैक्ट्री की नेगेटिव एनर्जी आपको भगानी है तो आपको एक काली कैंडल रोज जलानी है <laughs> इतना कहना था नहीं दोस्तों की होड़ मच गई और हर कोई काली कैंडल पाना चाहता था लेकिन आपको सुनकर ताजुब होगा कि ये खरीदने वाला कोई आम किसान या मजदूर नहीं था ये काली कैंडल खरीदने वाले हाई प्रोफाइल बड़े हाई थे, उनको अब परिस्थिति ऐसी चूरा कब का खत्म हो जाता है काली कैंडल बनाने में और हमें सफेद मोम को काला करके बेचना पड़ता है आ, बीच में विधानसभा के जब इलेक्शन हुए महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र के किसी कोने से फोन आगे हम पहुंच गए भाई साहब इलेक्शन में खड़े थे एमएलए के 300 कैंडल तय की गई छह फुट बा एक फुट की क्योंकि उनका चुनाव चिन्ह कैंडल था और हमने भी आ, बहुत हम रिसर्च करते थे कि चुनाव चिन्ह कैंडल का किस में आता है क्योंकि ग्राम पंचायत को या लोकसभा की इलेक्शन हम उन हर चुनाव चिन्ह वाले व्यक्ति को जरूर मिलते थे जो कैंडल के चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ता था और उन दिनों उनके हाथों में लिक्विडिटी भी बहुत होती थी तो हमारा काम भी हो जाता था <laughs> तो जब हम पहुंचे तो उन्होंने छः फुट बा पंद्रह हजार पाँच की कैंडल करीब एक किलो की एक कैंडल थी ऐसे तीन कैंडल का उन्होंने चाय पीते-पीते हमने ये काली केंडल का जिक्र कर कर दिया तो वापस उन्होंने पीए को को बुलाया और बोले के बदले डालो हम भी अपने आप दिली दिल में कोस रहे थे कि क्यों हमने ये घटना सुनाई इनको डेढ़ सौ कैंडल सीधी कम हो गए पंद्रह हजार के हिसाब से डेढ़ सौ बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था यह लेकिन आगे की बात जो उन्होंने की तो हमें बहुत राहत मिली उन्होंने पीए को बुला के कहा कि अब देखो ऐसा करते हैं कि 150 सफेद मोमबत्तियाँ बनाते हैं और 150 हम काली मोमबत्तियां बनाते हैं 150 कैंडल हम जलाएंगे और 150 कैंडल हम अपने अपोजिशन वालों के लिए जलाएंगे <laughs> और नतीजा ये हुआ दोस्तों कि ये काली कंडल काम करती नहीं करती मैं नहीं समझता लेकिन वे चुनाव बिल्कुल जीत गए और उस एमएलए भाई साहब के चार हाथ हमारी कंपनी के ऊपर होते हैं लेकिन दोस्तों ये तो एक बात हो गई लेकिन कई बार ऐसे भी काम आते हैं कि हमें एक लाख फीस एंजल के बना दो क्योंकि हमने एंजल थेरेपी शुरू की हुई है कोई रेकी के लिए कोई एरोमा थेरेपी के लिए ऐसा करते करते इसके बहुत सारे आ, आयाम हैं बहुत जगह पे ये कैंडल्स बेची जाती है यूज़ की जाती है तो ये बातें मेरे उन मैनेजमेंट कॉलेज के दोस्तों के साथ होती हैं क्योंकि हम बनाना सीख जाते हैं लेकिन उसको बेचना नहीं सीख पाते काफ़ी जो हमारे नेशनल एसोसिएसन फॉर द ब्लाइंड की संस्थाएँ भी है या और भी संस्थाएं हैं तो वहां पे बनाई चीज़ें जाती है लेकिन वो बेच नहीं पाते जिस वजह से वे आगे प्रगति नहीं कर पाते तो मैं उतना ही कहना चाहूँगा कि पहले हम चीज़ें बेचना सीखें अगर चीज़ें बेचने के लिए हम सक्षम हैं तो ही हमें चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग की ओर आगे बढ़ने का बनाने का हक है और एक खास बात मैं कहना चाहूँगा कि काफ़ी संस्थाओं में जब मैं घूमता हूँ काफ़ी संस्थाओं को मैंने सिखाया भी काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन को मति हो या मुखबधिर हो या मैंटली रिटायर्ड हो ऐसे काफ़ी संस्थाओं को ये कैंडल इंडस्ट्री की मैंने ट्रेनिंग दी और जब सर्वे किया तो समझ में आया कि वे इस प्रोजेक्ट को आगे नहीं ले पाए जब उसके हमने कारण जानने की कोशिश की तब समझ में आया कि सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि संस्थाओं के, के पदाधिकारी और उनके ट्रस्टीज़ ने जो मुनाफा हुआ वो 99% खुद के लिए रख लिया और 1% उन्होंने अपने लाभार्थियों में बांटने की कोशिश की और उससे सीख लेके हमने कंपनी में कैसे ही व्यवस्था कर दी है सनराइज कैंडल में कि जो भी मुनाफा होता है उसका नाइन्टी हम हमारे लाभार्थियों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और वन कंपनी अपने ग्रोथ के लिए रखती है जिसका इतना सकारात्मक एक परिणाम हुआ है कि हमारा हर एक दृष्टिबाधित मित्र अपने आप को हॉनर की तरह लेता है वो इतना मेहनत करके काम कर रहा है वो वो हर एक इंडिविजुअल मेला ब्राइन मित्र चाहता है कि वो कंपनी को और आगे और ऊपर लेके जाए चलिए दोस्तों इसके साथ ही अभी हम बात करेंगे नेताजी से जो बाबे जी की धर्म पत्नी लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो अगर तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते अगर आसमा तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते कहीं दूर परियों पर नगरी में चलकर मुहा आशिया बनाते अगर आसमान तक मेरे हाथ जाते तो हम चाँदनी से सजाते कहीं दूर परियों की नगरी में जानी तो आशियाना बनाते अगर आसमान तक मेरे हाथ जाते तुम्हों में तेरे सितारे बिछाते महकती रहेंगी ये फूलों की गलिया गलिया महकती रहेंगी ये फूलों की झील मिल कर रेशमी से नजारे गम पहरा बिठाते अगर आशमा तक मेरे हाथ जाते के बादल कर हमें तो ये कर दे ये बादल कर मोहब्बत का एक आशियाना बनाते अगर तक मेरे हाथ जाते तो हम चांदी से राहें सजाते दे तो पद्मो में तेरे सितारे बिछाते तो हम चांदी से राहें सजाते तो पद्मो में तेरे तारे आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी मुस्कुराते रहिए नीता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है अच्छा नेताजी बाबे जी ने बताया आपके आने के बाद उनके जीवन में चार चांद लग गए तो क्या किया आपने किस तरह का सपोर्ट दिया भावेश जी को नमस्ते दोस्तों आज बहुत ही अच्छा लग रहा है मधुबन 90.4 के द्वारा आप सभी दोस्तों से बात करने का मौका मिला हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी मेरे हस्बैंड के लिए भावेश के लिए के तेरा साथ है कितना प्यारा कम लगता है जीवन सारा तेरे मिलन के लगन में हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा थैंक यू दोस्तों एक और बात जानना चाहता हूँ आपने भावेश जी में ऐसा क्या देखा जो उनके लिए पूरा जीवन दे दिया नेताजी बताइए दोस्तों आ, ज, आ, पहले हम मतलब देखते थे कि ब्लाइंड मीन ब्लाइंड क्या करते भीख मांगते हैं या स्टेडी बूथ पे या लॉटरी टिकट बेचते हैं मगर जब इनसे मिलना हुआ और इनके बारे में जानकारी मिली कि ये खुद मोमबत्तियाँ बनाते हैं शादी मोमबत्तियाँ सीखने के बावजूद उन्होंने इतने अलग अलग डिज़ाइंस अलग अलग प्रकार के बनाए हैं तो मुझे लगा कि इनमें कुछ है स्पेशल है ये कि न दिखते हुए भी इतना कुछ वो मतलब लोगों को उजाला दे रहे हैं तो हमेशा मुझे शादी तो करनी थी कहीं ना कहीं घर बसाना था तो मैंने सोचा इनके द्वारा क्यों ना मैं अपने दूसरे दृष्टि भाई बहनों को भी हम लेके आगे बढ़े हमारा मतलब जो घर में बैठे हैं जिन्हें कुछ पता नहीं है कि दृष्टिबाधित भी ऐसे कर सकते हैं उन्हें भी हम अपने पैरों पे खड़े रहने में मदद करें इसलिए शादी मैंने मतलब भावेश से की कि हम दूसरे दृष्टिबाधित लोगों को भी अपने पैरों में पैरों पर पे खड़े रहने में मदद कर सके करके ता जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आपने एक लक्ष्य लेकर बावेश जी से शादी की और इनके द्वारा आप जो दृष्टिबाधित लोगों को मदद कर रहे हैं ये बहुत ही सराहनीय काम है जो आप कर रहे हैं और साथ में ये पूछना चाहता हूं कि ऐसा करने के लिए आपको किनके द्वारा मोटिवेशन मिलता है जी इसमें ये मैं श्रेय अपने माता पिता को देना चाहूंगी बचपन से ही मेरे माता पिता मुझे मतलब कहते थे कि आप हमेशा लोगों को हेल्पफुल हो भले हेल्प ना कर सके तो किसी का नुकसान नहीं करना किसी को दुख नहीं देना है मगर हो सके उतना आप मदद करो तो आपको भी खुशी मिलेगी और सामने वाले को भी खुशी मिलेगी तो हमें तो खुशी मिलेगी सामने वाले के चेहरे पे भी जो मुस्कुराहट देखते हैं बहुत ही अच्छा लगता है तो ये संस्कार मतलब बचपन से ही आए हुए हैं लोगों को मदद करना जी पिताजी रेडियो के द्वारा बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं उन सभी के लिए एक गीत जरूर सुनाइए तुमसे मिलके ऐसा लगा तुमसे मिलके के अरमा हुए पूरे दिल के मेरी जाने वफा तेरी मेरी मेरी तेरी एक जान है साथ तेरे रहेंगे सदा अपना ये वादा रहा अब हम न होंगे जुदा तुमसे मिलके ऐसा लगा तुमसे मिल ते बहुत ही खूबसूरत, सुंदर गीत आपने सुनाया और इसके साथ भावेश भावेश भावेश जी जी जी का दिल में भी भी कुछ उभर रहा है है तो आइए को भी हम सुनेंगे बोलिए। ऐसा कहा जाता है कि ये पति-पत्नी के संबंध सात जन्मों के होते हैं लेकिन मैं ईश्वर से रोज यही मांगता हूँ यही दुआ करता हूँ यही प्रार्थना करता हूँ कि ये संबंध सात जन्मों के नहीं लेकिन सत्तर जन्मो के बन जाएं आप भी दुआ करें और खुश रहें क्या बात है आपको दो लाइन मेरी ओर से संघर्ष में आदमी अकेला होता है सफलता में दुनिया उसके साथ होती है जिस जिस पर जग हंसा है उस उसने इतिहास रचा है नीताजी और भावे जी आप हमारे शो में विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आए हमें बहुत अच्छा लगा और आगे भी आप आएंगे ऐसे शुभ आशा करता हूँ और रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी दोस्तों को भी बहुत अच्छा लगा होगा ऐसे मैं आशा करता हूँ और कहते हैं कि हवाओं में ताश के घर नहीं बनाते रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता दुनिया जीतने का हौसला रख ए दोस्त एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता इन्हीं शब्दों के साथ मुझे और भावेश और नीता जी को दीजिए इजाज़त आप सदा खुश रहें मस्त रहें और सुनते रहें रेडियो माधवन जी सुनते वाले परो रहो और आखिरी गीत नीता जी और भावेश जी के लिए ये खास साथ है निवाने को सो सो जन्म लिए जन्म जन्म का साथ है the hate to me. तू है रान न हो मैं भी तेरा सपना हूं जान मुझे अनजान न हो जन्म जन्म का साथ है निभाने को तो सौ सौ बार मैंने जन्म लिए जन्म जन्म का साथ है निभा Oh.